नमस्ते ओम शांति मैं हूं हरीश मोयाल और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन 107.8 जीरो पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएँ करते हैं और आइए पुनः से हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़े उनसे भी बातें कर लेते हैं अभी मेरे साथ हैं प्रदीप पाटिल और उनके साथ में उनकी जो धर्म पत्नी है छाया प्रदीप पाटिल हमारे साथ हैं उनसे भी बात होगी और आप अमरावती महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं प्रदीप जी कैसे हैं आप और थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमें देखो ये मैं तो भगवान के ऊपर से विश्वास करके सब बताता हूँ मैं <laughs> कि बहुत ही ये कठिन परिस्थिति से निकाला हुआ है मैं जी जी जी ये जो जो टाइम आ जाए जो आज मैं तीस साल पहले देखते थे तो अपन कहाँ थे और अपन कहाँ आ गए तो ये भगवान विश्वास वर्ष सही रास्ते सही कर्म करो ये सही कर्म का कर जो फल जो मिल रहा है आज नहीं, नहीं। वो सही मुझे मिल रहा है लोग इसके ऊपर विश्वास नहीं करते मग सही बोल रहा हूँ मेरे पास कुछ झिरो था अब झिरो की वजह से मेरे बच्चे जो पड़े मैं नो प्रॉपर्टी ओनली वन माई प्रॉपर्टी दिस माई डॉटर एंड माई सन बच्चों अच्छे निकले बच्चों अच्छे पास हो गए और कॉलेज कैंपस से जॉब लग गए लड़की मेरी बी हो गई एम होगी एमएससी हो में जूनियर इंजीनियर लग गई और लड़का भी अच्छा एम कंपनी में ये किया उन्होंने बी एम बी और पी उसने आई आई इंदौर से किया और ये करने के बाद मुझे अफसोस ये होता कि मेरे पास कुछ न रहने के बाद घिर से आज तक लाया जाए ये भगवान ने मुझे यहाँ तक लाके दिया ये सही बिल्चुन, बात बिल्चुन। है इसलिए बोलता है कर्म करो कर्म किए जा फल की इच्छा फल की ना इच्छाना इच्छाना कर। <laughs> तो आगे का सुन लो अरे तू कर्म के फल की इच्छा मत करो अरे आगे तो सुनो और जैसा कर्म करेगा वैसा फल, फल देगा भगवान ये इसकी पुनरावृत्ति हो जाती है तो सही समय आने के बाद भगवान सही समय देता है मैं तो यही भगवान से प्रार्थना कर तो क्योंकि माँ बाप अपने परिस्थिति से बच्चों को पढ़ाए लिखाते हैं दुनिया के तमाम माँ बाप अपने बच्चों के लिए खर्चा करते हैं तो उनके बच्चे देखो मेरे बच्चे लगे लगे करके मैंने बोलता मैं तो भगवान से प्रार्थना ये करता हूँ मेरे बच्चे लगे मेरे बच्चे से भी ज़्यादा पढ़ के बाकी के बच्चे लगाओ ताकि माँ बाप के चेहरे पर जो आनंद और हसियाँ जो आती है वो एकदम बेहतरीन है और और यहाँ पर आने का ब्रह्म कुमार में आने के बाद ऐसा लग रहा है कि अपन भगवान के यहाँ दरबार में आ गया देवांगन में पहुँच गए अपन बहुत सही जगह आ गया और सही समय में आ गया हम तो देरी हो गई मगर सही काम करो उसका मेवा मिलने का है बस भगवान से तो मैं यही प्रार्थना करते रहूँ कर्म करो अच्छे और फल देने वाला भगवान ईश्वर ऊपर बैठा है बिल्कुल बिल्कुल और सी तो यहीं लगे हुए है मगर दुनिया का सीसीटीवी उसके पास है वो उसके पीछे कुछ नहीं रह जी जी जी जी प्रदीप जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया अपना अनुभव साझा किया आप जीरो से हीरो बन गए अभी क्योंकि परमात्मा का जो ज्ञान है वो आपने समझा है और कर्म का जो सिद्धांत है वो आपने अच्छी तरह से समझ के अपने जीवन को अच्छा बना रहे हैं तो जैसा कर्म करेंगे वैसा फल ईश्वर देगा ये आपने बताया तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आइए आपके जो धर्म है छाया जी से भी बात करना चाहूँगा छाया जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आप ठीक हो पहली बार है मेरी हाँ हाँ हा। मराठी में बोलूँ हाँ, बिल्कुल आप अपना अनुभव सुनाइए माइक समोर धन्यवाद देते मी कि आज माला हाँ मैं दुख होउसवाइफ है ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तो सर्विस नहीं करती लेकिन मैंने मुझे लड़के को लड़की को सिखाया पढ़ाया तो वो मेरा कर्म पूरा हो गया बिलकुल और बिल्क रहा भगवान का तो भगवान का भी चल रहा है उनके हिसाब से और वो भी ऊपर ऊपर लेके जा रहा है बिल्कुल हाँ और मुझे अच्छा लगता आज कि मैं कुछ कर पाई बच्चों के लिए संस्कार कर दिया मैंने अच्छे से संस्कार कर दिया और अपना कर्तव्य निभाया और मिस्टर ने भी साथ दी वो वैसनी नहीं थे बिलकर, हाँ बिलकर। तो उन्होंने भी साथ दिया और कम पगार में सब चल रहे हाँ अच्छा की। और पढ़ाई भी की बच्चों की तो बच्चों अच्छा बड़े हो गए बड़ी लड़की की शादी हो गई दामाद भी अच्छे मिले और लड़का <laughs> भी पढ़ा लिखा हो गया वो गुड़गांव में है अरे वाह उनकी शादी होने की है बस एक ही इच्छा है उनकी शादी अच्छी भूमि <laughs> गई तो बस अपना काम हो गया हाँ, काम हो गया अच्छा ब्रह्मा कुमारी से जुड़ के कैसे लग रहा है गए बहुत क्या अच्छा आप? लग रहा है जी जी पहली बार है मेरी हाँ। आने की <laughs> तो पहले नहीं लगता ऐसा देखते ऐसा लगा कि भगवान के पास पहुंच गए हम लोग <laughs> इतना आनंद इतना आनंद की माइकी भी नहीं मिलता इतना इतना मिल रहा हाँ प्यार मिल रहा इतना तो बहुत अच्छा लगा और भगवान का साथ है हमारे पास बिल्कुल बिल्कुल शाहजी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया प्रदीप जी के साथ आप जो है अपने जीवन को जी रहे हैं और दोनों मिलके आपने अपने बच्चों की पालना अच्छी की और उनका जो है फल आपको मिल रहा है मिल रहा। और यहाँ आने के बाद आपको लग रहा है कि भगवान का सानिध्य आपको प्राप्त हो गया है यही अनुभव इम्पॉर्टेंट है कि आपको ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होना और अपने जीवन को सुंदर बनाना छा जी एंड प्रदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद अपना अनुभव साझा करने के लिए आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सुनाए हैं रेडियो माधुवन वन जीरो सुनते रहो मुस्कुराते रहो